श्रीघर्घ संहिता गिरिराज खंड नवा अध्याय गिरिराज गोवर्धन की उत्पत्ति का वर्णन से बोले देवर्ष महान आश्चर्य की बात है गोवर्धन साक्षात पर्वतों का राजा एवं श्रीहरि को बहुत ही प्रिय है उसके समान दूसरा तीर्थ न तो इस भूतल पर है और न स्वर्ग में ही महामते आप साक्षात श्रीहरि के हृदय हैं अतः अब यह बताइए कि यह गिरिराज श्री कृष्ण के वक्षस्थल से कब प्रकट हुआ श्री नारद जी ने कहा राजन महामते के का वृतांत सुनो वृत्ता श्रीहरी के आदि लीला से संबद्ध है और मनुष्यों को धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष चारों प्रदान करने वाला है प्रकृति से परे विद्यमान साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्रीकृष्ण सर्व समर्थ निर्गुण पुरुष एवं अनादि आत्मा है उनका तेज अंतर है वे स्वयं प्रकाश प्रभु निरंतर रमणशील है जिन पर गणनाशील देवताओं का ईश्वर काल भी शासन करने में समर्थ नहीं है राजन, माया भी जिन पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकती उन पर महत्व और सत्वाधि गुणों का वर्ष तो चल ही कैसे सकता है राजन उनमें कभी मन चित्त बुद्धि और अहंकार का भी प्रवेश नहीं होता उन्होंने अपने संकल्प से अपने ही स्वरूप में साकार ब्रह्म को व्यक्त किया सबसे पहले विशाल काय शेष नाग का, का प्रादुर्भाव हुआ जो कमलनाल के समान श्वेतवर्ण के हैं उन्हीं की गोद में लोकवंदित महालोक गोलोक प्रगट हुआ जिसे पाकर भक्ति युक्त पुरुष फिर संसार में नहीं लौटता फिर असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति गोलोक नाथ भगवान श्री कृष्ण के चरणार से त्रिपथगा गंगा प्रकट हुई नरेश्वर तत्पश्चात श्री कृष्ण के बाएं कंधे से सरिताओं में श्रेष्ठ यमुना जी का प्रादुर्भाव हुआ जो तत्पश्चात श्री कृष्ण के बाएं कंधे से सरिताओं में श्रेष्ठ यमुना जी का प्रादुर्भाव हुआ जो श्रृंगार कुसुमों से उसी प्रकार सुशोभित हुई जैसे छपू ही पगड़ी के वस्त्र की शोभा होती है तदनंतर भगवान श्रीहरि के दोनों गुल्फों टखनों या गुटियों से हिमरत्नों से युक्त दिव्य रासमंडल और नाना प्रकार के श्रृंगार साधनों के समूह का प्रादुर्भाव हुआ इसके बाद महात्मा श्री कृष्ण की दोनों पिंडलियों से निकुंज प्रकट हुआ जो सभा भवनों आंगड़ों गलियों और मंडपों से घिरा हुआ था वह निकुंज वसंत की माधुरी धारण किए हुए था उसमें कूजते हुए कोकिलों की काकली सर्वत्र व्याप्त थी मोर भ्रमर तथा विविध से से भी वह एवं देता था राजन भगवान के दोनों घुटनों संपूर्ण वनों में उत्तम का आविर्भाव हुआ साथ ही उन साक्षात परमात्मा की दोनों जांघों से लीला सरोवर प्रकट हुआ उनके कटी प्रदेश से दिव्य रत्नों द्वारा जटित प्रभा स्वर्ण भूमिका प्राकट्य हुआ और उनके उदर में जो रोमा बलिया है वे ही विस्तृत माधवी लताएं बन गई उन लताओं में नाना प्रकार के पक्षियों के झुंड सब और फैलकर कर कलरव कर रहे थे गुंजार करते हुए भ्रमर उन लता कुंजों की शोभा बढ़ा रहे थे वे लताएं सुंदर फूलों और फलों के भार से इस प्रकार झुकी हुई थी जैसे उत्तम कुल की कन्याएं लज्जा और विनय के भार से नतमस्तक रहा करती हैं भगवान के नाभि कमल से सहस्त्रों कमल प्रकट हुए जो हरि लोग के सरोवरों में इधर उधर सुशोभित हो रहे थे भगवान के त्रिवली प्रांत से मंदगामी और अत्यंत शीतल समीर प्रकट हुआ और उनके गले की हंसुली से मथुरा तथा द्वारिका इन दो पुरियों का प्रादुर्भाव हुआ श्रीहरि के दोनों भुजाओं से श्री रामा आदि आठ पार्षद उत्पन्न हुए कलाइयों से नंद और कराग्र भाग से उपनंद प्रकट हुए श्री कृष्ण की भुजाओं के मूल भाग से समस्त वृषभानुओं का प्रादुर्भाव हुआ नरेश्वर समस्त गोपगण श्री कृष्ण के रोम से उत्पन्न हुए हैं श्री कृष्ण के मन से गौवों तथा धन धुरन्दर वृषभों का प्रागट्य हुआ मैथिलेश्वर उनकी बुद्धि से घास और झाड़ियाँ प्रकट हुई भगवान के बाएं कंधे से एक परम कांतिमान गौर तेज प्रकट हुआ जिससे लीला श्री भूदेवी विरजा तथा अन्यान्य हरिप्रियाएँ आविर्भूत हुई भगवान की प्रियतमा जो श्री राधा है उन्हीं को दूसरे लोग लीलावती या लीला के नाम से जानते हैं श्री राधा के दोनों भुजाओं से विशाखा और ललिता इन दो सखियों का आविर्भाव हुआ नरेश्वर दूसरी दूसरी जो सहचरी गोपियाँ हैं वे सब राधा के रोम से प्रकट हुई हैं इस प्रकार मूदन ने गोलोक की रचना की राजन इस तरह अपने संपूर्ण लोक की रचना करके असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति पर परमात्मा परमेश्वर परिपूर्ण देव श्रीहरि वहाँ श्री राधा के साथ सुशोभित हुए उस गोलोक में एक दिन सुंदर राष्ट्र में जहां बजते हुए नुपुर का मधुर शब्द गूंज रहा था जहाँ का आंगन छत्र में लगी हुई मालती के चंदोवों से स्वतः झरते हुए मकरंद और गंध से सरस एवं सुवासित था जहाँ मृदंग ताल ध्वनि और वंशीनाद सब और व्याप्त था जो मधुर कंठ से गाए गए गीत आदि के कारण परम मनोहर प्रतीत होता था तथा सुंदरियों के रास रस से परिपूर्ण एवं परम मनोरम था उसके मध्य भाग में स्थित कोटि मनोज मोहन हृदय वल्लभ से श्री राधा ने रसदान कुशल कटाक्ष कटाक्षपात के गंभीर वाणी में कहा श्री राधा बोली जगदीश्वर यदि आप रास से मेरे प्रेम से प्रसन्न है तो मैं आपके सामने अपने मन की प्रार्थना व्यक्त करना चाहती हूं। श्री भगवान बोले प्रिय वामोरू तुम्हारे मन में जो इच्छा हो मुझसे मांग लो तुम्हारे प्रेम के कारण मैं तुम्हें अधेय वस्तु भी दे दूँगा श्री राधा ने कहा वृंदावन में यमुना के तट पर दिव्य निकुंज के पार्श्व भाग में आप रास रस के योग्य कोई एकांत एवं मनोरम स्थान प्रकट कीजिए देव देव यही मेरा मनोरथ है नारद जी कहते हैं राजन तब तथास्तु कहकर भगवान ने एकांत लीला के योग्य स्थान का चिंतन करते हुए नेत्र कमलों द्वारा अपने हृदय की ओर देखा उसी समय गोपी समुदाय के देखते देखते श्रीकृष्ण के हृदय से अनुराग के मूर्तमान अंकुर की भांति एक सघन तेज प्रकट हुआ राजभूमि में गिरकर वह पर्वत के आकार में बढ़ गया वह सारा का सारा दिव्य पर्वत रत्न था सुंदर झरनों और कंदराओं से उसकी बड़ी शोभा थी कदम अशोक आदि वृक्ष तथा लता जाल उसे और भी मनोहर बना रहे थे मंदार और कुंद से संपन्न उस पर्वत पर भातिभा -भाति के पक्षी कलरव कर रहे थे विधेयराज एक ही क्षण में वह पर्वत एक लाख योजन विस्तृत और शेष की तरह सौ कोटि योजन लंबा हो गया उसकी ऊंचाई पचास करोड़ योजन की हो गई पचास कोटि योजन में फैला हुआ वह पर्वत सदा के लिए गजराज के समान स्थित दिखाई देने लगा मैथिल उसके कोटि योजन विशाल सैकड़ों शिखर दीप्यमान होने लगे उन शिखरों से गोवर्धन पर्वत उसी प्रकार सुशोभित हुआ मानो सुवर्ण में उन्नत कलशों से कोई ऊंचा महल शोभा पा रहा हो कोई कोई विद्वान उस गिरी को गोवर्धन और दूसरे लोग सतशृंग कहते हैं इतना विशाल होने पर भी वह पर्वत मन से उत्सुक सा उत्सुक सा होकर बढ़ने लगा इससे गोलोक भय से गोलो विवल हो गया और वहां सब और कोलाहल मच गया यह देख श्रीहरी उठे और अपने साक्षात हाथ से शीघ्र ही उसे ताड़ना दी और बोले अरे प्रच्छन्न रूप से बढ़ता क्यों जा रहा है संपूर्ण लोक को आच्छादित करके स्थित हो गया क्या ये लोग यहाँ निवास करना नहीं चाहते जो कहकर श्रीहरि ने उसे शांत किया उसका बढ़ना रोक दिया उस उत्तम पर्वत को प्रकट हुआ देख भगवत प्रिया से राधा बहुत प्रसन्न हुई राजन वे उसके एकांत स्थल में श्रीहरी के साथ सुशोभित होने लगी इस प्रकार यह गिरराज साक्षात श्री कृष्ण से प्रेरित होकर इस ब्रजमंडल में आया है यह सर्वतीर्थमय है लता कुंजों से श्याम अभा धारण करने वाला यह श्रेष्ठ गिरी भेघ की भांति श्याम तथा देवताओं का प्रिय है भारत से पश्चिम दिशा में सालमली द्वीप के मध्य भाग में द्रोणाचल की पत्नी के गर्भ से गोवर्धन ने जन्म लिया महर्षि उसको भारत के ब्रज मंडल में ले आए विदेहराज गोवर्धन के आगमन की बात मैं तुमसे पहले निवेदन कर चुका हूँ जैसे यह पहले गोलोक में उत्सुकतापूर्वक बढ़ने लगा था उसी तरह यहाँ भी बढ़े तो वह पृथ्वी तक के लिए एक ढक्कन बन जाएगा यह सोचकर मुनि ने द्रोणपुत्र गोवर्धन को प्रतिदिन क्षीण होने का श्राप दे दिया इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में श्री गिरिराज खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व संवाद में श्री गिरिराज की उत्पत्ति नामक नवा अध्याय पूरा हुआ